नोशो ठोक मरो हे जोगी मरो नंबर टेन पहला प्रश्न शिष्य गुरु के साथ गद्दारी क्यों करते विजयानंद और महेश अभी आपके विरोध में कहते हैं और एक सन्यासी स्वामी चिन्ह मै ने में लिखा है कि जब मेरे गुरु राजनीति के विरुद्ध में बोलते हैं तब वे धर्म से नीचे गिरते हैं और साथ-साथ की मैं जीवित शिष्य हूं इसलिए अपने गुरु के विरुद्ध कह सकता हूं मुकेश भारती जीसस को सूली लगी शिष्य जुदास के कारण बुद्ध पर पहाड़ की चट्टान सरकाई गई शिष्य देवदत्त के कारण महावीर को बहुत अपमान बहुत निंदा बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी शिष्य गौशाला के कारण यह स्वाभाविक है जो हुआ है पहले वही फिर भी होगा रामलीला तो वही है अभिनेता बदल जाते मंच भी वही है खेल भी वही है सिर्फ खेलने वाले बदल जाते और जो हुआ है पहले और आज भी होगा और कल भी होता रहेगा उसके विज्ञान को जरूर समझ लेना चाहिए शिष्यों की चार कोटियां हैं पहली कोठी विद्यार्थी की है जो कुहलवश आ जाता है जिसके आने में न तो साधना की कोई दृष्टि है न कोई मुमुक्षा है न परमात्मा को पाने की कोई प्यास है चलें देखें इतने लोग जाते हैं शायद कुछ हो तुम भी रास्ते पर भीड़ खड़ी देखो तो रुक जाते हो पूछने लगते हो क्या है मामला भीतर प्रवेश करना चाहते हो भीड़ में देखना चाहते हो कुछ हुआ होगा नहीं कि तुम्हें कोई प्रयोजन है अपने काम से जाते थे आकस्मिक कुछ लोग आ जाते कोई आ रहा है तुमने उसे आते देखा उसने कहा क्या करते हो बैठे बैठे आओ मेरे साथ चलो सत्संग में ही बैठेंगे खाली थे कुछ काम भी ना था चले आए पत्नी आई पति साथ चला आया पति आया पत्नी साथ चली आई बाप आया बेटा साथ चला आया ऐसे बहुत से लोग आकस्मिक रूप से आ जाते उनकी स्थिति विद्यार्थी की है वे कुछ सूचनाएं इकट्ठी कर लेंगे सुनेंगे तो कुछ सूचनाएं इकट्ठी हो जाएंगी उनका ज्ञान थोड़ा बढ़ जाएगा उनकी स्मृति थोड़ी सघन होगी ऐसे आने वालों में से सौ में से दस ही रुकेंगे नब्बे तो छिटक जाएंगे दस रुक जाते हैं यह भी चमत्कार है क्योंकि वे आए ना थे किसी सजग सचेत प्रेरणा के कारण ऐसे ही मूर्छित मुछ किसी के धक्के में चले आए थे पानी में बहती हुई लकड़ी की तरह किनारे लग गए थे किनारे की कोई तलाश ना थी कितनी देर लगा रहेगा लकड़ी का टुकड़ा किनारे से हवा की कोई लहर आएगी फिर बह जाएगा उसका रुकना न रुकना बराबर है लेकिन ऐसे लोगों में से भी 10 प्रतिशत लोग रुक जाते जो 10 प्रतिशत रुक जाते हैं वे ही दूसरी सीढ़ी में प्रवेश करते हैं दूसरी सीढ़ी साधक की है पहली सीढ़ी में सिर्फ बौद्ध कुतूहल होता है एक तरह की खुजलाहट जैसे खाज खुजाने में अच्छा लगता है हालांकि लाभ नहीं होता नुकसान होता है ऐसी ही बौद्धिक खुजलाहट से भी लाभ नहीं होता नुकसान होता है पर अच्छा लगता है मीठा लगता है यह पूछें वह पूछें यह भी जान लें वह भी जान ले अहंकार की तृप्ति होती कि मैं कोई अज्ञानी नहीं हूं बिना ज्ञान के ज्ञानी होने की भ्रांति पैदा हो जाती इसमें से दस प्रतिशत लोग रुक जाएंगे ये दस प्रतिशत साधक हो जाएंगे साधक का अर्थ है जो अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता है समझना नहीं चाहता है बल्कि प्रयोग भी करना चाहता है प्रयोग साधक का आधार है अब वह कुछ करके देखना चाहता है अब उसकी उत्सुकता एक नया रूप लेती है बनती है अब वो ध्यान के संबंध में बात ही नहीं करता ध्यान करना शुरू करता है क्योंकि बात से क्या होगा बात में से तो बात निकलती रहती बात तो बात ही है पानी का बबूला है कोरी गर्म हवा है कुछ करें जीवन रूपांतरित हो कुछ कुछ अनुभव में आए ये जो दूसरा वर्ग है इसमें जितने लोग रह जाएंगे इसमें से पचास प्रतिशत रुकेंगे पचास प्रतिशत खो जाएंगे क्योंकि करना कोई आसान बात नहीं है सुनना तो बहुत आसान है तुम्हें कुछ करना नहीं मैं बोला तुमने सुना बात खत्म हुई करने में तुम्हें कुछ करना होगा सफलता सुनिश्चित नहीं जब तक कि त्वरा ना हो तीव्रता ना हो दांव पर लगाने की हिम्मत ना हो साहस ना हो सफलता आसान नहीं कुनकुने कुन कुने करने से तो सफलता नहीं मिलेगी 100 डिग्री पे उबलना होगा उतना साहस कम ही लोग जुटा पाते जो नहीं जुटा पाते उतना साहस वो सोचने लगते हैं कि कुछ है नहीं करने में भी कुछ रखा नहीं ये अपने मन को समझाना है कि करने में कुछ रखा नहीं किया है ही नहीं करने में ठीक से उतरे ही नहीं उतरे भी तो बस किनारे किनारे रहे कभी गहरे गए नहीं जहां डुबकी लगती भोजन पकाया ही नहीं ऐसे ही चूल्हा जलाते रहे वो भी इतने आलस से जलाया कि कभी जला नहीं धुआं इत्यादि तो उठा लेकिन आग कभी बनी नहीं तो धुएं में कोई कितने देर रहेगा जल्दी ही आंख आंसू से भर जाएंगी मन कहेगा चलो भी यहां क्या रखा है धुआं ही धुआं है जहां धुआं है वहां आग हो सकती थी क्योंकि धुआं जहां है वहां आग होगी ही लेकिन थोड़ा और गहन प्रयास होना चाहिए था थोड़ी और तपस्या होनी थी थोड़ा और श्रम थोड़ा और प्रयास जो नहीं इतना प्रयास कर पाते पचास प्रतिशत लोग विदा हो जाएंगे जो पचास प्रतिशत रह जाएंगे वो तीसरी सीढ़ी में प्रवेश करते हैं तीसरी सीढ़ी शिष्य की सीढ़ी है शिष्य का अर्थ होता है अब अनुभव में रस आया अब सदगुरु की पहचान हुई अनुभव से ही होती सुनने से नहीं होगी सुनने से तो इतना ही पता चलेगा कौन जाने बात तो ठीक लगती है लेकिन इस व्यक्ति का अपना अनुभव हो कि ना हो कि केवल शास्त्रों की पुनरुक्ति हो कौन जाने सदगुरु सदगुरु है भी या नहीं या केवल पांडित्य है यह तो तुम्हें स्वाद लगेगा तभी स्पष्ट होगा कि जिसके पास तुम आए हो वह पंडित नहीं है या कि पंडित ही है स्वाद में निर्णय हो जाएगा तुम्हारा स्वाद ही तुम्हें कह देगा अगर सदगुरु है तो तीसरी घड़ी आ गई तीसरी सीढ़ी आ गई तुम शिष्य बनोगे शिष्य का अर्थ है समर्पित अब शंकाए ना रही अब पुराना ऊहा पोह रहा अब भटकाव ना रहा अब एक टिकाव आया है जीवन में अब नाव पर सवार हुए जो लोग शिष्य हो जाते हैं इन में से नब्बे प्रतिशत रुक जाएंगे दस प्रतिशत इनमें से भी छिटक जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है साधना की वैसी वैसी कठिनाई भी बढ़ती शिष्य को अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी, जो कि साधक से नहीं मांगी जाती और विद्यार्थी से तो मांगने का सवाल ही नहीं अग्नि परीक्षा तो सिर्फ शिष्य की होती जो इतने दूर चला आया उसी पर गुरु अब कठोर होता है कठोर होना पड़ेगा चोट गहरी करनी होगी अगर किसी पत्थर की मूर्ति बनानी हो तो छेनी उठाकर पत्थर को तोड़ना ही होगा बहुत पीड़ा होगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो आवरण है वे सदियों पुराने हैं तुम्हारे ऊपर जो अज्ञान की परतें हैं वो कपड़ों जैसी नहीं हैं कि निकाल के फेंक दी और नग्न हो गए वो चमड़ी जैसी हो गई हैं। उन्हें उधेड़ना सर्जरी है दस प्रतिशत लोग तीसरी सीढ़ी से भी भाग जाएंगे जो नब्बे प्रतिशत तीसरी सीढ़ी पर टिक जाएंगे जो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे वे चौथी सीढ़ी पर प्रवेश करते हैं जो कि अंतिम सीढ़ी वह भक्त की है शिष्य और गुरु में थोड़ा सा भेद रहता है समर्पण तो होता है शिष्य की तरफ से लेकिन समर्पण शिष्य की ही तरफ से होता है अभी समर्पण में भी थोड़ा सा अहम भाव जीवित होता है कि मैंने समर्पण किया है, मेरा समर्पण चौथी सीढ़ी पर मैं भाव बिल्कुल शून्य हो जाता अब भक्ति जखी अब प्रेम जगह अब गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं इस सीढ़ी से फिर कोई भी जा नहीं सकता जो यहां तक पहुंच गया उसका वापस लौटना नहीं होता इसलिए बहुत आएंगे बहुत जाएंगे जितने लोग आएंगे उतनी ही अधिक संख्या में जाएंगे भी इस समय कोई पचहत्तर हजार सन्यासी हैं सारी पृथ्वी पर मेरे अब इनमें से दस पांच छिटकेंगे भागेंगे तो कुछ आश्चर्य की तो बात नहीं है कोई चिंता की बात भी नहीं ये पचहत्तर हजार कल पचहत्तर लाख हो जाएंगे तो और भी ज्यादा हटेंगे और छिटकेंगे ये काम जितना बड़ा होगा उतने ही बड़े काम के साथ उतने ही लोग छिटकेंगे स्वाभाविक है ये अनुपात रहेगा विद्यार्थियों में से नब्बे भाग जाएंगे साधकों में से पचास प्रतिशत भाग जाएंगे शिष्यों में से दस प्रतिशत भाग जाएंगे सिर्फ भक्तों में से जाना नहीं होता लेकिन भक्त तक आते आते लंबी यात्रा है जैसे कोई हिमालय चढ़े ऊंची चढ़ाई है बहुत पसीना होगा बहुत थकान होगी दम भराएगी और जो भी भागेगा उसकी भी मजबूरी जब वो भागता है तो उसकी मजबूरी भी समझो मैं उसकी मजबूरी समझता हूं जैसे तुमने पूछा कि विजयानंद और महेश आपके विरोध में कहते कहना ही पड़ेगा क्योंकि जो भाग गया वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं भाग आया अपनी कमजोरी से कि मैं योग्य नहीं था कि मैं अपात्र था कि मेरी क्षमता छोटी पड़ गई कि पहाड़ ऊंचा था मैंने सोचा था कि छोटा टीला है चढ़ जाऊंगा और निकला गौरी शंकर मैं नहीं चढ़ पाया ऐसा तो कोई नहीं कहेगा भागा हुआ उसको अपने अहंकार की रक्षा भी करनी होगी ना तो कोई यह तो नहीं कहेगा कि मैं हार गया इसलिए आ गया हूं उस अहंकार की सुरक्षा के लिए मेरे विरोध में बोलना शुरू करना ही पड़ेगा पीड़ा भी होगी क्योंकि झूठ भी दिखाई पड़ेगा तो विवेकानंद विजयानंद लोगों से मेरे पास खबर तो भेजते हैं कि भगवान को मेरे प्रणाम कह देना लेकिन मेरे खिलाफ भी बोलते रहते एक द्वंद्व पैदा हो गया भीतर से जानते कि अपनी कमजोरी नहीं चल सके साथ तो मुझे प्रणाम भी भेजते रहते और मेरे खिलाफ वक्तव्य भी देते रहते मेरे खिलाफ वक्तव्य देने पड़ेंगे क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने छोड़ा क्यों अब दो ही उपाय हैं या तो गुरु गलत रहा हो या शिष्य गलत रहा हो स्वाभाविक है इतनी हिम्मत ही अगर होती कि मैं गलत हूं तो जाने की जरूरत ही ना पड़ती भागने का सवाल ही ना उठता इतनी हिम्मत नहीं थी तो अब रक्षा तो करनी होगी इस बात को ख्याल में लेना जब तुम संन्यास लेते हो तो तुम मेरे पक्ष में बोलना शुरू कर देते हो जरूरी नहीं है कि तुम मेरे पक्ष में बोल रहे हो संभावना यही है कि अब तुमने सन्यास लिया तो मेरे पक्ष में बोलना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं मेरे पक्ष में बोलोगे तो लोग कहेंगे पागल हो फिर सन्यास क्यों लिया तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए बोलना पड़ेगा मेरे पक्ष में तो तुम जब मेरे पक्ष में बोलते हो तो जरूरी नहीं है कि मेरे पक्ष में ही बोलते हो बहुत संभावना तो यही है कि तुम अपने अहंकार की रक्षा के लिए बोलते हो कि मेरे सदगुरु पूर्ण सदगुरु कि वे परमात्मा को उपलब्ध तुम्हें कुछ पता नहीं तुम्हें क्या पता होगा अभी जब तक तुम उपलब्ध ना हो जाओ तुम्हें कैसे पता हो सकता है लेकिन तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना ही पड़ेगा मेरी स्तुति करनी पड़ेगी उसी स्तुति में तुम अपने अहंकार की रक्षा कर सकते हो तुम्हें सारे संदेह अपने भीतर से दबा देने होंगे अचेतन में फेंक देने होंगे नहीं कि संदेह नहीं उठेंगे इतनी आसानी से संदेह थोड़ी जाते कि तुम आए संन्यास्त हो गए और संदेह मिट गए काश इतना आसान होता संदेह वर्षों तक पीछा करेंगे संदेह लौट लौट के आ जाएंगे मगर तुम किसी से कह ना सकोगे कहोगे तो बद्ध होगी अगर किसी से कहोगे कि मुझे शक है कि मेरा गुरु गुरु है भी या नहीं तो लोग कहेंगे कि फिर तुम गुरु को स्वीकार क्यों किए फिर किस लिए गैर एक वस्त्र धारण किए फिर क्यों ये माला फिर क्यों ये स्वांग रचाया अब तुम बड़ी मुश्किल में पढ़े तुम बड़ी अड़चन में पड़े अगर सच सच अपने संदेह कहो तो लोग कहेंगे तुम मूढ़ इससे बचने के लिए तुम संदेहों को दबा दोगे और तुम खूब श्रद्धा की बातें करोगे तुम चेष्टा करोगे कि मेरा जैसा गुरु कभी हुआ ही नहीं दुनिया में क्योंकि तुम जैसा शिष्य कहीं हुआ है दुनिया में तुम्हारे अहंकार की तृप्ति तुम्हारे गुरु की ऊंचाई से होगी जितना ऊंचा तुम अपने गुरु को सिद्ध कर सकोगे उतने ही बड़े तुम शिष्य हो और तुमने जैसे गुरु चुना है वो बड़ा होना ही चाहिए तुम जैसा आदमी छोटे मोटे को चुनेगा तो ये तो जब तुम दीक्षा लोगे ये घटना घटेगी फिर जब तुम दीक्षा छोड़ोगे इससे उल्टी घटना घटेगी घटनी ही चाहिए ठीक तर्क है एक सरणी है उसकी अब तुम्हें बोलना पड़ेगा मेरे खिलाफ अब तुमने जो जो संदेह दबा लिए थे वे सब उभर के ऊपर आ जाएंगे और जो जो श्रद्धा तुमने आरोपित कर ली थी वह सब तिरोहित हो जाएगी अब तुम्हारे सारे संदेह अति अतिशयोक्ति से प्रकट होंगे करने ही पड़ेंगे क्योंकि जिसे तुमने छोड़ा वह गलत होना ही चाहिए जैसे तुमने जब पकड़ा था तो वो सही था तो विजयानंद पांच साल मेरे पक्ष में बोलते रहे अब पचास साल मेरे खिलाफ बोलना पड़ेगा वो जो पांच साल में दबाए हुए संदेह थे सब उभर के आएंगे और अब रक्षा करनी होगी क्योंकि वही लोग जो कल कहते थे क्या तुम पागल हो गए हो सन्यास लेकर अब कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था ना कि तुम पागल हो गए हो अब इनको जवाब देना होगा तो अब बड़ी अर्चन खड़ी होगी उस अड़चन से बचाव करना होगा बचाव एक ही है कि हम भ्रांति में पड़ गए थे या बचाव यह है कि कुछ कुछ बातें ठीक थीं उन्हीं बातों के कारण हम संन्यास्त हो गए थे फिर जब संन्यास्त हुए तब धीरे दीर धीरे पता चला कि कुछ कुछ बातें गलत हैं फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ा पता चला कि बिल्कुल गलत हैं ऊपर ऊपर की बातें ठीक हैं भीतर भीतर बिल्कुल गलत है यह आत्मरक्षा है यह बिल्कुल स्वाभाविक है इससे जरा भी चिंतित मत होना इसे समझो जरूर महेश तो विद्यार्थी की हैसियत से आगे कभी बढ़े नहीं कुतूहल बस आ गए थे विजयानंद के साथ ही आ गए थे साथ ही चले भी गए आना एक संयोग मात्र था न तो आए थे न गए मेरे हिसाब में न तो कभी आए न गए मैंने हिसाब नहीं रखा महेश का ऐसे लोगों का हिसाब नहीं रखना पड़ता ये तो नदी में बहती हुई लकड़ियां हैं लग गईं किनारे तो कोई किनारा ये सोचने लगे कि मेरी तलाश में आके लग गई है तो गलती हो जाएगी क्योंकि अभी आएगा हवा का झोंका और लकड़ी बह जाएगी विजयानंद के साथ ही आ गए थे जब मैंने महेश को संन्यास दिया था तो विजयानंद मौजूद थे महेश को सन्यास देने के पहले मैंने कहा विजयानंद तुम भी पास आके बैठ जाओ ताकि सहारा रहे पास बिठा लिया था विजयानंद को ठीक बगल में महेश के और विजयनंद उनके पीठ पे हाथ रख लिया था तब मैंने उन्हें सन्यास दिया क्योंकि मैं महेश को तो जानता ही नहीं कि इनका कोई मूल्य है कि ये कोई जिज्ञासा से आए ये तो विजयानंद को कुछ हुआ है ये तो विजयनंद के सिष्य मेरे नहीं तो स्वाभाविक था जब विजयनंद जाएंगे तो महेश भी जाएंगे इनका कोई मूल्य नहीं है विद्यार्थी के हास्य से उनका आगे कभी जाना हुआ नहीं विजयानंद ने जरूर चेष्टा की थी और साधक की स्थिति आ गई थी थोड़ी और हिम्मत रखते तो शिष्य की घटना भी घटती। मगर अर्चने आ गई अर्चने आती मानवी भी हैं समझना तुमको भी आ सकती इसलिए उत्तर दे रहा हूं सभी को आ सकती है विजयानंद ख्यातिलब्ध है बड़े फिल्म निर्देशक हैं सारा देश उन्हें जानता है वह अहंकार अर्चन बनता रहा आकांक्षा थी कि उनको मैं ठीक उसी तरह व्यवहार करूं एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह वी, वी वो मुझे तोड़ना पड़ेगा नहीं तो साधक कभी सिष्य ना बनेगा उसे मैंने तोड़ना शुरू कर दिया रोज रोज उस पर चोटें पड़ने लगी पहले वे जब भी आते थे जिस क्षण चाहते थे मिलने को आ जाते थे अब उनको भी समय लेना पड़ता दो दिन बाद तीन दिन बाद सात दिन बाद पीड़ा होने लगी कष्ट होने लगा अर्चन होने लगी कि उनके साथ भी और दूसरे सन्यासों जैसा ही व्यवहार हो रहा है विशिष्ट व्यवहार नहीं हो रहा पहले मैं तुम्हारी बहुत चिंता लेता हूं वह तो कांटे पे आटा है मगर आटे आटा मछली को खिलाए जाएंगे तो मछली फंसेगी कब जल्दी ही आटे के भीतर का छिपा कांटा प्रकट होगा जब कांटा प्रकट होगा तब अर्चन होती जब मैं विजयानंद के साथ ठीक वैसा व्यवहार करने लगा जैसा सबके साथ जो कि जरूरी था यही सीढ़ी अगर वे गुजर गए होते अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया होता कि सन्यास जब हुआ तो विशिष्टता छोड़ देनी अपने को भिन्न मानने का कोई कारण नहीं है किसी का नाम जाहिर है किसी का नाम नहीं जाहिर है इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे कोई जीवन की अंतरदशा थोड़ी बदलती तुम्हें कितने लोग जानते हैं इससे तुम्हारे पास ज्यादा आत्मा थोड़ी होती ना ज्यादा ध्यान होता है ना ज्यादा समाधि होती ये भी हो सकता है तुम्हें कोई ना जानता हो और तुम्हारे भीतर परम घटा हो जानने ना जानने से इसका कुछ लेना देना नहीं फिर जैसे मैंने कहा कि जिस जिस तुम्हारी सीढ़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं कठोर होता जाऊंगा वैसे वैसे तुम्हें आग में डाला जाएगा तभी तो निखरोगे तभी तो कुंदन बनोगे कुमार घड़े को बनाता है तो थापता है मिट्टी को बड़ा संभालता है ऊपर से चोट भी करता है भीतर से हाथ का सहारा भी देता है लेकिन अहंकारी को चोट ही दिखाई पड़ती भीतर हाथ का सहारा नहीं दिखाई पड़ता निरअहकारी को भीतर हाथ का सहारा दिखाई पड़ता है चोट की वो फिक्र नहीं करता वो कहता एक हाथ चोट मार रहा है कुमार का दूसरा हाथ सहारा दे रहा है यही तो रास्ता है घड़ा के बन जाने का फिर जब घड़ा बन जाता है तो कच्चे घड़े को तो कुम्हार बहुत संभाल कर रखता है फिर जल्दी ही आग में डालेगा और घड़ा अगर चिल्लाने लगेगी इतना संभाला मुझे इतना होशियारी से रखते थे संभाल संभाल के कि टूट ना जाऊं फूट ना जाऊं और अब आग में डालते हो अगर कच्चे घड़ों में भी विजयानंद जैसे लोग होते भाग खड़े होते वो कहते हम चले मगर घड़े कहीं भाग नहीं सकते इसलिए सुविधा है मैं जिंदा घड़ों पे काम करता हूं इसलिए कभी कभी भाग भी जाते जब आग में डालने के दिन गरीब आने लगे तो वो घबरा गए साधक की हैसियत में ही भाग गए कुछ लोग शिष्य की हैसियत तक में जा के भाग जाते हैं क्योंकि जो आखिरी चोट है वो तुम्हारे अहंकार का परिपूर्ण विसर्जन है वह तुम्हारे व्यक्तित्व का पूरी तरह लीन हो जाना है गुरु में जैसे बूंद सागर में लीन हो जाए उतना दांव जो लगा सकता है लगा सकता है अन्य कठिनाई हो जाती है और जो भी जाएगा छोड़कर वह विरोध में बातें करेगा निंदा भी करेगा यह सब स्वाभाविक है इसकी चिंता मत लेना जहां लाखों शिष्य होने वाले हैं वहां इस तरह के हजारों लोग होंगे तुमने पूछा कि आपके एक और सन्यासी स्वामी चिन्मय ने करंट में लिखा है कि जब मेरे गुरु राजनीति के विरुद्ध बोलते हैं तब वे धर्म से नीचे गिरते इन सज्जन को मैं जानता भी नहीं यह मेरे शिष्य हैं भी नहीं इन्होंने अपने को अपने ही आप शिष्य मान लिया है ये मेरे पास आए भी नहीं इन्होंने अपने को समझ लिया है कि ये एकलव्य जैसे शिष्य मगर एकलव्य द्रोण के पास आया था द्रोण ने अंगीकार नहीं किया था मगर ये तो मेरे पास आए भी नहीं नाम भी इन्होंने अपना स्वयं ही रख लिया मैं इनकार करता तब भी ठीक था ये आते तो ये मेरी आंख के साथ आंख तो मिलाते इनका यहां आगमन ही नहीं हुआ इन्होंने अपने को शिष्य भी मान लिया है और मेरे खिलाफ भी लिखना शुरू कर दिया इस तरह की बातें भी घटेंगी क्योंकि देश में विक्षित लोग भी हैं सारी दुनिया में इस तरह के पागल भी हैं शिष्यत्व एक बात नहीं दो तरफा बात है तुम्हारे लेने से नहीं हो जाता शिष्य तुम मैं दूंगा तभी होगा तुम्हारे मानने से होने लगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और तब इस तरह दुर की दुर्घटना घटेगी ये सज्जन मुझे समझते भी नहीं इनको कुछ पता भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं यहां क्या हो रहा है इन्होंने तो बस मान लिया इस तरह की घटना भी घटेगी क्योंकि जब मेरे सन्यासी बढ़ते जाएंगे और एक हवा पैदा होगी तो इस हवा में इस लहर में कई लोग कपड़े रंग लेंगे मालाएं बना लेंगे अपने को घोषणा कर देंगे लोग तो उगते सूरज के साथ हो जाते उसमें से भी लाभ निकालने लगते तो इन सज्जन का तो कोई मूल्य नहीं है और इनके वक्तव्य का तो बिल्कुल ही मूल्य नहीं क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं कि मेरी जीवन दृष्टि क्या है धर्म कोई विषय थोड़ी है धर्म की कोई सीमा थोड़ी है धर्म तो समस्त जीवन का नाम है जीवन में जो कुछ भी समाविष्ट है धर्म उस सभी के संबंध में वक्तव्य लेने का हकदार है राजनीतिक धर्म के संबंध में वक्तव्य नहीं दे सकता क्योंकि राजनीति की सीमा है लेकिन धार्मिक व्यक्ति राजनीति के संबंध में वक्तव्य दे सकता है क्योंकि धर्म की कोई सीमा नहीं धर्म असीम है धर्म तो पूरे जीवन को घेरता है जैसे आकाश घेरता है धर्म से तो कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा सकती धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि तो सब संबंधों में होगी मैं काव्य पर भी बोलूंगा क्योंकि धर्म की एक काव्य दृष्टि भी है इसलिए हमने इस देश में कवियों को दो नाम दिए कवि और ऋषि ऋषि हम उस कवि को कहते हैं जिसकी कविता में धर्म बोलता है जिसकी कविता में ईश्वर का अनुभव बोलता है जिसने काव्य को धर्म में रंग दिया उसको हम ऋषि कहते हैं जैसे रविनाथ को ऋषि कहना चाहिए कभी नहीं उनकी गीतांजलि का वही मूल्य होना चाहिए जो किसी भी उपनिषद का वे ऋषि हैं उन्होंने जो कहा है वह सिर्फ मात्रा छंद व्याकरण और भाषा का जोड़ नहीं है उन्होंने जो कहा है उसमें एक अनुभव की धार है एक रस बहा है रस जो उनका नहीं है रस जोन के ऊपर से आ रहा है वे तो केवल जैसे माध्यम है जैसे बांसुरी किसी के ओठ पर रखी बजती बांसुरी को यह भ्रांति पैदा हो जाए कि यह स्वर मेरे हैं तो कवि और बांसुरी को यह पता चलता रहे कि यह स्वर किसी और के हैं मैं जिसके ओंठ पर रखी हूं उसके तो ऋषि गा रहा हूं वो ओठ पर मेरे है मगर गीत किसी और का है मैं सिर्फ उपकरण हूं निमित्त मात्र तो मैं तो काव्य पर भी बोलूंगा मैं तो कला पर भी बोलूंगा क्योंकि कला का भी एक धार्मिक आयाम है जिससे अजंता एलोरा खजुराहो कोणार्क भुवनेश्वर के मंदिर पुरी के मंदिर तुम जान के हैरान हो गए कि ताजमहल भी सूफी आधारों पर निर्मित हुआ है इतिहास में उसकी चर्चा नहीं की जाती क्योंकि इतिहास जो लोग लिखते हैं उनको इतनी गहराई तक न समझ होती न चेष्टा करते हैं उन्होंने तो समझा कि बस है किसी सम्राट की अपनी प्रेसी के लिए बनाई गई यादाश्त बात खत्म हो गई लेकिन इसकी खोज में ने कभी गए नहीं कि सम्राट ने बड़े सूफी संतों से सलाह मशवरा किया ताजमहल को इस ढंग से बनाया गया है कि अगर पूरे चांद की रात में तुम घंटे भर बैठ के उसको सिर्फ देखते रहो तो ध्यानस्थ हो जाओ वह अद्भुत धार्मिक कला का नमूना है एक विशिष्ट दशा में एक विशिष्ट भाव से और एक विशिष्ट कोण से अगर तुम देखोगे तो ताजमहल मंदिर है मकबरा नहीं बुद्ध की और महावीर की जो हमने प्रतिमाएं बनाई हैं वो प्रतिमाएं केवल मूर्ति कला के सबूत नहीं है कला गौण है उन प्रतिमाओं में हमने बुद्धत्व को समाने की कोशिश की है अगर तुम बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर उसे अपलक निहारते रहोगे तो जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे भीतर भी कोई चीज थम गई ठहर गई तुम्हारे विचार की प्रक्रिया रुक गई तुम्हारे भीतर धीरे से निर्विचार आ गया उस प्रतिमा के रूप में ढंग में रंग में तुम्हारे भीतर ध्यान को उपजाने की व्यवस्था है वह प्रतिमा एक यंत्र है जिससे तुम्हारे भीतर ध्यान को प्रेरणा दी जा सकती है तो मैं मूर्ति कला पर भी बोलूंगा मैं तो अंग क्योंकि मैं धार्मिक हूं इसलिए मेरे लिए जीवन का कोई अंग अछूता नहीं है अछूता नहीं छूटेगा मैं किसी हिस्से को अछूत नहीं मानता मैं राजनीतिक नहीं हूं लेकिन राजनीति पर बोलूंगा मैं धार्मिक हूं इसलिए बोलूंगा क्योंकि राजनीति सिर्फ राजनीति ही तो नहीं है उससे तुम्हारे जीवन का बहुत कुछ निर्धारित होगा उस निर्धारण में तुम्हारा धर्म भी प्रभावित होगा अब जैसे समझो कि भारत ने एक राजनीति तय कर ली धर्म निरपेक्षता की इसका परिणाम धर्म पर होने वाला है यह बात गलत है कोई राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए हां किसी विशिष्ट संप्रदाय का प्रभुत्व ना हो यह ठीक है लेकिन धर्म निरपेक्ष तो कैसे कोई राज्य हो सकता है तो होना ही नहीं चाहिए हिंदू और मुसलमान लेकिन एक अति है कि राष्ट्र हिंदू हो जाता है कि मुसलमान हो जाता दूसरी अति है कि राज्य अधार्मिक हो जाता क्या हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं आदमी के प्राण का इतना बहुमूल्य हिस्सा और तुम कहोगे हमें उससे कुछ लेना देना नहीं उसके घातक परिणाम होंगे राज्य को धर्म की तरफ सुविधा बनानी ही होगी राज्य को धार्मिक नहीं होने की जरूरत है हिंदू मुसलमान के अर्थ में मगर धार्मिक होने की जरूरत है इस अर्थ में कि देश में ध्यान बढ़े प्रेम बढ़े शांति बढ़े लोगों के जीवन में योग उतरे लोगों के जीवन में एक अंतरंग अनुशासन जन्मे लोगों के भीतर आत्मा पैदा हो तो मैं तो विरोध करूंगा धर्म निरपेक्ष राज्य का राज्य को तो धर्म को वैसी ही गति देनी चाहिए जैसे माली पानी सींचता है वृक्षों में ताकि फूल खिलें चेतना के फूल खिलेंगे नहीं अन्यथा, फिर लाख तुम उपाय करते रहो कि लोग नैतिक हो जाएं, लोग सदाचारी हो जाएं, सच्चरित हो जाएं, वे सब उपाय असफल हो जाएंगे क्योंकि फूल खिलेंगे ही नहीं तुमने जड़ों को पानी ही ना दिया धर्म जड़ है जीवन की सारी नीति की और अगर राज्य धर्म निरपेक्ष है तो राजनीति नीति तो बिल्कुल नहीं होगी अनीति हो जाएगी वही हुआ है तो मैं तो राजनीति की आलोचना करूंगा समस्त बुद्धों ने की समस्त बुद्धों के वक्तव्य जीसस को सूली ना लगाई गई होती अगर उन्होंने उस समय की राजनीति का विरोध ना किया होता राजनीति महत्वाकांक्षा से चलती राजनीति एक रोग है और दुनिया को राजनीति से धीरे दीर धीरे मुक्त करना है क्योंकि जितनी ऊर्जा राजनीति में लग जाती वही ऊर्जा धर्म में लगे तो लोगों के जीवन में बड़ा आनंद बड़ा उत्सव फले तो जो व्यक्ति कहता है कि क्योंकि मैंने राजनीति के विरुद्ध में कुछ कह दिया इसलिए मैं धर्म से नीचे गिर गया उसे ना तो धर्म का पता है ना राजनीति का पता है और मेरा तो उसे बिल्कुल पता नहीं धर्म में पहुंच के कोई गिरता थोड़ी और जो गिर जाए वो पहुंचा ही नहीं जो पहुंच गया पहुंच गया गिरने का कोई उपाय नहीं मैं नरक में भी चला जाऊं तो जो मैं हूं वही रहूंगा गिरने का कोई उपाय नहीं एक पंडित रमन के पास आया और बहुत सिर खाने लगा शास्त्रों की बातें करने लगा रमन ने उसे बार बार कहा कि भाई मेरे ध्यान करो सबसे कुछ भी नहीं होगा ये सब बातचीत है वो बेकार है समय मत खराब करो ऐसे तुम्हारी जिंदगी बीत गई मगर वो भी शास्त्री था उसने कहा आप क्या कह रहे हैं बेकार ये वेद का वचन है और प्रमाण देने लगा और रमन ने कहा कि अच्छा है सब ठीक है मगर तुम ध्यान तो करो उसने कहा कि पहले इस संबंध में बातचीत होगी तभी ध्यान करूंगा वो जिद पकड़े रहा रमन उसे कहते रहे कि ध्यान करो वो एक ही बात कहते थे कि ध्यान करो और कुछ कहने को है भी नहीं जब वो नहीं माना तो उन्होंने उठा लिया अपना डंडा आदमी घबराया उसने कभी सोचा नहीं था कि रमन और डंडा उठाएंगे और रमन उसके पीछे दौड़े जरा सोचो महर्षि रमन को डंडा लिए एक पंडित के पीछे दौड़ते अनेक रमन के अनुयायियों में बड़ा संदेह पैदा हो गया कि रमन और डंडा उठाएं और क्रोधित हो जाएं ये तो पतन हो गया कहीं ऐसा होता है क्योंकि हमने धारणाएं बना ली कि जो आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया वो डंडा थोड़ी उठाएगा हमें कुछ पता ही नहीं बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति भी डंडा उठाता है हालांकि उसका डंडा उठाना तुम्हारे डंडे उठाने से बहुत भिन्न होता है उठा सकता है वो है। रमन उसे खदेड़ के भीतर आ गए खूब खिलखिला के हंसने लगे किसी ने पूछा ये आपने क्या किया उन्होंने कहा मैं और क्या करता लातों की देवी बातों से मानती ही नहीं वो सिर खाया जाता था वो हटने वाला था ही नहीं वो डंडे की ही भाषा समझ सकता था रमन क्रोधित नहीं हुए रमन क्रोधित हो यह संभव ही नहीं रमन अगर क्रोधित हो भी जाए तुम्हें तो दिखाई पड़े क्रोधित होते तो भी क्रोधित नहीं होते तुमने जीसस की कहानी तो सुनी है ना कि उन्होंने उन उठा लिया था कोड़ा और घुस गए थे मंदिर में और मंदिर में जिन लोगों ने ब्याज की दुकानें खोल रखी थी उनके तख्ते उलट दिए थे कोड़े मार के उनको खदेड़ के बाहर कर दिया था अब जरा सोचो कि जीसस और कोड़े उठा के लोगों को खदेड़ दें यह बात तो जस्ती नहीं फिर यह कैसा पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष हुआ तो यह भी क्रोधित हो गया तो धर्म से पतन हो गया मैं तुमसे कहता हूं कि जिसको डर है धर्म से पतित होने का उससे तो धर्म का पता ही नहीं वहां से कोई पतित थोड़ी होता वह तो परम जागरण है आत्यंतिक दशा है वहां जो एक बार पहुंच गया मिठी गया रमन ने डंडा हाथ में उठाया ये बात ही कहना गलत है परमात्मा ने ही डंडा हाथ में उठाया रमन अब तो है नहीं और जीसस ने कोड़े मारे ये बात भी गलत है जीसस तो अब है ही नहीं परमात्मा ने ही कोड़ा उठाया जीसस के हाथों का उपयोग किया तो मैं अगर कभी कोई कठोर वक्तव्य दे देता हूं तो जो नहीं समझते वो कहेंगे अरे इतना कठोर बात कह दी ऐसी बात किसी प्रज्ञा पुरुष को कहनी चाहिए उनकी धारणाएं और इस देश में तो बड़ी धारणाएं तुमने तो ऐसी धारणाएं बना ली हैं कि अगर तुम्हारी धारणा को मान के कोई चले तो वो और कुछ हो सकता है प्रज्ञा पुरुष तो नहीं हो सकता उसमें तो तुम इतनी जंजीरें डाल दोगे उसको जीना ही मुश्किल कर दोगे अब थोड़ा सोचो रमन अगर धोखेबाज होते तो सोचते वो थोड़ी कूटनीत करते कि डंडा उठाना कि नहीं उठाना सोचते कि डंडा उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे ऐसा सोच के डंडा ना उठाते तो मैं कहता प्रज्ञा पुरुष नहीं थे लेकिन सहज छोटे बच्चे की भांति डंडा उठा लिया जो जब जैसा जरूरी था जिस परिस्थिति में उनके चैतन्य में जो भाव अविर्भूत हुआ उसके अनुकूल चाहिए न चिंता की कि तुम क्या सोचोगे कि तुम क्या कहोगे मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता कि तुम क्या सोचोगे तुम क्या कहोगे मुझे जो सहज है उस ढंग से जीता हूं जो मुझे सहज कहना है कहता हूं जो कहा जाता है कहता हूं जो होता है होने देता हूं तुम्हारी धारणाएं तुम समझो तुम्हें ठीक लगे ठीक तुम्हें गलत लगे गलत मेरी तरफ से ना कुछ अब गलत है ना कुछ अब ठीक तो ये सज्जन जिन्होंने अपना नाम स्वामी चिन्ह में रख छोड़ा है मेरे शिष्य नहीं ना उन्हें मैं क्या कह रहा हूं इसका कोई अनुभव है मगर इस तरह की बातें होंगी झूठे शिष्य भी पैदा हो जाएंगे झूठे दावेदार भी पैदा हो जाएंगे यहां से सन्यासियों की मालाएं चोरी चली जाती मालाएं कौन चुरा ले जाता है बड़ी हैरानी की बात है मालाओं का चुरा के करोगे क्या लेकिन मालाएं चुरा के चले गए तो वो मेरे सन्यासी हो गए मैंने उन्हें सन्यास दिया नहीं गैर एक वस्त्र तो बना लेंगे माला की दिक्कत थी वो उन्होंने चुरा ली अब वो चले गांव-गांव यहाँ रोज खबरें आती हैं कि आपका सन्यासी इस गांव में आया और चंदा ले गया उसने कहा कि आश्रम को बड़ी जरूरत है यह भी होगा अब उसके पास माला होती है तो लोग मान लेते हैं कि ठीक है आश्रम के द्वारा आया होगा सन्यासी उनका है तो ऐसे कोई दस सन्यासियों की खबरें आई है जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं एक ने तो हजारों रुपए इकट्ठे कर लिए, कोई चालीस हजार रुपए तब पकड़ में आया वो कि वो मेरा सन्यासी ही नहीं सावधान रहना इस तरह की घटनाएं है स्वाभाविक हैं। जहां इतना बड़ा आंदोलन उठेगा वहां ये छोटी मोटी चीजें भी अपने आप पैदा होती जैसे फूल खिलते हैं तो थोड़े कांटे भी उनको अंगीकार करना होता है सजग रहना सावधान रहना गद्दार भी होंगे धोखा भी देने वाले लोग आएंगे झूठा प्रचार भी करेंगे और इतनी झूठ प्रचार कर सकते हैं कि कि आश्चर्य मालूम हो अभी जर्मनी के अखबारों में मेरे संबंध में बहुत तूफान उठा हुआ है कोई महीने भर से तूफान चल रहा है करीब करीब जर्मनी के सारे अखबार उसमें सम्मिलित हो गए ऐसा शायद ही कोई अखबार हो जर्मनी का जिसने मेरे पक्ष या विपक्ष में वक्तव्य नहीं छापे जोर का घमासान है और जिस आदमी ने शुरू किया उस आदमी का जो पहला वक्तव्य था मैंने भी पढ़ा तो मैं भी आनंदित हुआ उसने वक्तव्य दिया कि साढ़े पांच बजे सुबह मैं आश्रम के द्वार पर पहुंचा जर्मन पत्रकार दरवाजा खटखटाया नग्न एक सुंदर युवती ने दरवाजा खोला साढ़े पांच बजे सुबह और इतना ही नहीं पास के एक वृक्ष से एक फल तोड़ के जो सेव जैसा मालूम पड़ता था उसने मुझे दिया और कहा इससे आप भगवान का प्रसाद मान के अंगीकार करें मैंने उससे पूछा कि इससे क्या होगा उसने कहा कि इससे मनुष्य में बड़ी काम ऊर्जा पैदा होती अब तुम चकित होगे गए जान के कि पत्र आने शुरू हो गए ऑस्ट्रेलिया से एक पत्र आया हुआ है एक बूढ़े आदमी ने पत्र लिखा है कि मेरी सत्तर साल की उम्र है और मेरी पत्नी जवान है और आपके आश्रम में ऐसा तो मैं आ जाऊं मुझ पे कृपा करो यह सब भी होगा मैंने उनको लिखवाया कि आप आओ तो फल इत्यादि के पीछे सोचेंगे चलो इस बह नहीं आ तो जाओ आ जाएंगे तो समझा बुझा लूंगा कि चलो ध्यान तो करो जर्मनी से मेरे मित्रों ने लिखा है कि आप सावधान रहना क्योंकि यहां इतना इस तरह का जो सब झूठा प्रचार चल रहा है इसका परिणाम यह होगा कि सब तरह के रुग्ण चित्त लोग मानसिक रूप से विकृत लोग आश्रम पहुंचना शुरू हो जाएंगे एक सज्जन आ गए आ ही गए साठ वर्ष के हैं उन्होंने आते ही से खबर की कि वो होमोसेक्सुअलिटी से पीड़ित तो कोई उपाय है मेरे लिए यह दुनिया बड़ी अजीब है इसके रास्ते बड़े अजीब हैं भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं यहां सब तरह के पागलपन है पृथ्वी पर इन पागलों के बीच जीना और होशपूर्वक जीना और पागलपन से मुक्त होकर जीना बड़ी कठिन बात है पागलों के बीच जाग जीना बड़ी कठिन बात है वही कठिनाई सारे बुद्धों को रही है क्योंकि पागल अपनी चीजें उन पर थोप देते हैं। उनका पागलों का भी कोई कसूर नहीं वे भी क्या करें उनके पास जैसा चित्त है वही वे थोप देते हैं अब अगर इन सज्जन को कहा जाए कि आप पागल हो आप किन अखबारों की बातें सुनकर आ गए हो तो वो मानेंगे नहीं वो समझेंगे कि उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनको कहलवाया कि आप फिजुल की बातें पढ़ के आ गए आप यहां देखो यहां कुछ हमें इस तरह के लोगों के इलाज करने की उत्सुकता नहीं है यह कोई चिकित्सालय नहीं है इस तरह के लोगों के लिए तो उन्होंने खबर भेजी कि अगर सन्यास लेना जरूर हो तो मैं सन्यास भी ले सकता हूं मगर अब जाऊंगा नहीं अब तो कुछ हो ही जाए तब जाऊंगा यह सब होगा जो मेरे साथ हैं उन्हें सजग होकर इन सारी बातों पर ध्यान रखना होगा ना तो विचलित होने की जरूरत है ना परेशान होने की जरूरत है झूठी बातें कही जाएंगी झूठी बातें फैलाई जाएंगी और उन पर भरोसा करने वाले लोग मिल जाएंगे और भीड़ उन पर भरोसा कर लेगी भीड़ इसलिए भरोसा कर लेगी कि मैं जो कह रहा हूं वो भीड़ की मान्यताओं के विपरीत है इसलिए मेरे खिलाफ जो भी कहा जाएगा भीड़ उस पर राजी हो जाएगी और मेरे खिलाफ बोलने वाले लोग बढ़ेंगे क्योंकि उससे उनको लाभ होगा लोग उनकी मानेंगे सुनेंगे समझेंगे लोग समझेंगे कि ये बड़े ज्ञानी मगर ये नाटक सदा से ऐसा ही चलता रहा है कभी जीसस होते तो जुदास हो जाते कभी बुद्ध होते तो देवदत्त हो जाता और कभी महावीर हो जाते तो गौशाला हो जाता है किसी न किसी को मेरे साथ भी जुदास तो होना ही पड़ेगा